नहीं होता क्यों अजो अजो अनुजय से तुम्हारा भाई तो अभी टेढ़ी देख रहा है अनय से मैंने टेढ़ी दृष्टि देखना तो बोल रहे हो तुम परशुराम ने इसी बीच में देखा लक्ष्मण जी की तरफ लक्ष्मण जी से अपने मुस्कुरा रहे और आंखे नीचे किए उन्हीं की, की तरफ परशुराम जी की तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं अब ये इस प्रकार की स्थिति देख करके जो वो परशुराम जी को और क्रोध आता है यही कह कम के कुठार न कहते हैं हमारा क्रोध तब शांत हो जब इसको गर्दन फरसा से इसकी गर्दन काटते कहते अगर हमने इसके कंठ में धार नहीं मारा तो मैं कहा कोक करके की ना तो हमारा क्रुद कर नहीं बेकार है लेकिन परशुराम का ये भी ये भी नहीं करते बनता कि फरसा चला में मारे उनको अब चाहे तो ये समझ लो कि उनका जो है वो कार्यकाल समाप्त हो गया जैसे कोई मजिस्ट्रेट हो या डीएम हो पहले तो कोई किसी को तो सजा दे सकता जब तक अपने पोस्ट के ऊपर है और लेकिन जो समय इनका था जब तक भगवान राम के साथ हम सामने नहीं आए तब तक भले मान लेते को उनका कार्यकाल था लेकिन भगवान राम के सामने अब आ गए तो उसका कार्य आ गया भगवान राम के हाथ में जो आगे समाज की रक्षा करना धर्म की रक्षा करना भगवान राम का काम है परशुराम का काम खत्म हो गया इसलिए अब का जो वो कोई बल चलता भी नहीं लक्ष्मण जी को ऊपर दंड देने की हिम्मत नहीं पड़ती तो परशुराम को स्वयं लगता है कि बात क्या हो गई हमारी जो जितनी भी जो है पावर्स बारो पड़ती सब छिन अब हम कहीं कुछ नहीं एक बालक को भी हम नहीं मार सकते देखो इतने उसने बड़े छत्तीस लोगों के बाद युद्ध किया उनको मारा लेकिन इसके एक लड़के की गर्दन को काटना ये हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है तो इसीलिए वो कहते है की गर्भसि सुन कुठार गति घोर हमारे कुठार की ऐसी घोर गति को सुन करके तो मालूम होगी फरसा प्रक्राम का ऐसा चलता है की एक हाथ में एक क्या कच्चे चले जाते हैं तो जहाँ लोग सुनते हैं तो इसमें भय तुम्हारे कांपती है भागती हैं, उनके भी गर्व जाती है तो परसों अच्छा तो देखा परस भूप किशोर। अब इस समय जन क्या हो गया खर्चा हमारे हाथ में है लेकिन फिर भी जो है ये है उसके ऊपर और भी राज, एक राजकुमार भी मैंने भूप किशोर इसलिए कहते हैं की भूपो को तो राजाओं को तो मैंने कभी छोड़ा नहीं उन्हीं का एक राजकुमार अभी राजा नहीं राजकुमार मात्र है और ये इस प्रकार से अनुचित कार्य कर रहा है उसको दंड देना चाहिए लेकिन हमारा इसके ऊपर हाथ नहीं चलता ये क्या बात है क्या हो गया क्या गड़बड़ हो गया ये परशुराम जी को स्वयं अपनी शक्ति की कमी होने के कारण से उसमें आश्चर्य कि हमें ये दुर्बलता ऐसी हमारे अंदर कैसे आ गई परस वर्षा है हाथ ऐसा लगता है ये बात वैसी है जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी लीला सम्मान की उसके बाद अर्जुन बह गए द्वारा वही अर्जन वही बास अर्जन के पास वही भूस बाढ़ रहा लेकिन कोई काम नहीं किया उसने दोपिकाएं जितनी थी भगवान कृष्ण के यहाँ से जिनको वो ला रहे थे इधर पर वे सबके रास्ते में उन्होंने भिल्लों ने लूटी अब ये, ये अर्जुन जो ढिल्लो से युद्ध नहीं कर उनसे नहीं बचाता और कहा इतना बड़ा किया और उसमें इसमें करके तो इनकी शक्ति का क्या होगा? जब वो समाप्त हो जाती है वही अर्जुन वही बान वही अर्जुन ऐसे वही परशुराम है जिन्होंने पृथ्वी को इतनी बार जो शक्ति कर दिए और उन्हीं के सामने राजकुमार के प्रकाश बोल करके इतनी हिम्मत कर रहा है बोलने के लिए तभी परशुराम जी का हाथ नहीं चलता उसको सरबस नहीं चलता कुछ भी तो उनको लगता है कि कि हमारे को क्या होगा? रहते हुए हाथ में ऐसा नहीं कि हम खाली तो अब खाली हाथ क्या करो अरे फरसा तो वही है जो पहले वाला था और देख जीत बैरी गुप्त किशोर अपने सामने राजकुमार को जीता देख रहा हूं और इसके ऊपर मेरा दस मिनट चलता <laughs> आगे कहते हैं हाथ दहै नहाइातीकुठार कुंठ चंद्रपातीय भा, बिलिशु भाऊ मोरे हृदय कृपा कपिकाऊ आज दया दुख दुसह सुन सौ मित्र विहस शरण बा कृपा घर के मूरतूला जौ पे कृपा जर ही मुनिदाता क्रोध तनु तनुरात विधाता देख जनक हठ बालक येहू तीन चाह जड़ जमकर देख छोट खोटो लखन कहा मन माही आख कत कही परशुराम तब राम प्रति बोले उ क्रोध संवसरास नोरसठ तर सिंह आर प्रबोध या प्रमचंद्र की जय पवन सुत हनुमान कीजे जय बलो भाई शब सं भाई नहात जैसे छाती कि देखो, भाई तो देखो, देखो, देखो तो के नहाने हाथ चलता नहीं और दहा छाती के मैंने छाती चल रही है मैंने क्रोध के कारण जब वो क्रोध चलता नहीं बस किसी पे नहीं होता तो क्रोध बहुत दुख देता है इसलिए जब व्यक्ति जैसा चाहता वैसा नहीं होता तो उसके मन में जो उद्वेग उत्पन्न होते है वो दो प्रकार के एक ये एक बलशाली के साथ में जो उद्वेग उत्पन्न हुआ वो दूसरा है जो दुर्बल है उसके साथ जो संदेक उत्पन्न होता है वो दूसरा रूप ले लेता है बलशाली के सामने वही संदेद जो वो हो दुख बन जाता है हा? कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो और उससे आवे क्रोध तो क्रोध तो चलता नहीं और क्रोध वो दुख का रूप धारण कर लेता आंसू बने लगता है व्यक्ति दुखी हो जाता है लेकिन वही बात वही घटना कोई छोटे व्यक्ति से करे तो छोटा जो है उसके ऊपर क्रोध आता है जो उसको देखते है की ये उसको ऊपर क्रोध किया जा सकता है तो वही अपना आंतरिक संवेद क्रोध का रूप धारण कर लेता है क्रोध जब होता है तो समझता है इस क्रोध के कारण से हम इसको दबा लेंगे इसके ऊपर हमारी ताकत चल जाएगी हम इसको दंड दे लेंगे इस प्रकार का कुछ सोच करके उसके ऊपर क्रोध करता है दुख दोनों ही है अगर कोई दुख बड़े के साथ में भी इस प्रकार का ऐसा संवेद उत्पन्न होता तो भी वो आंसू बहा करके दुखी होता है और जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध तो भी दुख देता है क्या दुख देता है उसके कारण भी छाती जलती है व्यक्ति को पीड़ा पहुंचती है क्रोध करने वाले को कोई सुख थोड़ा मिलता है ऐसा नहीं कि बड़े के सामने उसने क्रोध किया तो तो उसका दुख हो गया और आंसू बहाली और छोटे के सामने वो रोया नहीं तो क्रोध कर लिया तो मानो क्रोध को उसके लिए सुख देने वाला बन गया तो होता वो तो संदेगा ही इस प्रकार का है की दोनों प्रकार से दुख देगा चाहे दुख रूप धारण करे चाहे क्रोध रूप धारण करे वो तो उसके दोनों के लिए हानिकारक है ही वो विकास लेकिन बस ये है किसके सामने कौन है किसके प्रति कुछ व्यवहार कर रहा है ये देखो तो उसमें थोड़ा सा उसका बाहर रूप बदल जाता है तब तो यहाँ ये भी दिखा दिया कि देखो ये क्या हो रहा है कि बहु हाथ तो दहाई रिसी ये क्रोध जो है हृदय को जलाने वाला है ये क्रोध का यही दोष है क्रोध करने वाला व्यक्ति नहीं जानता क्रोध जो कर रहे हैं इससे अपनी हमारी स्वयं की हानि होगी वो इसको शास्त्र बताते रहते हैं या विचार करने वाला व्यक्ति जो शांत हो तब फिर विचार करे कि हमने क्रोध किया तो उसके क्रोध के कारण हमारी क्या हानि हुई ऐसे करके बुद्धि लगावे तो उससे समझ में आएगा कि हमने जो क्रोध किया उससे हमारा ही नुकसान हुआ अब ये कहते हैं कि बहाई ने दा, हाथ दहाई छाती भाकुार कुित निपुठाती जो इतने राजाओं को अभी तक मारता रहा ये कुार ये हर्षा वो अब कुंठित हो जाए चलता नहीं फरसा क्या टूटे तो गए उनके हाथ ही नहीं चलता बता दिया कि बाहे हाथ, जब नहीं चलता फरसा दौड़ के थोड़ी लग जाएगा तो जब हाथ कोई चलाएगा तो हाथ में पकड़ेगा फरता तभी फरता चलेगा लेकिन कहते हैं कि देखो ये फरसा भी ऐसा मानो पर्देश मुठरा हो गया है ये भी अपना काम नहीं करता तो भय बा फिरेऊ सुखो तो विधाता बाहें हो गया स्वभाव फिर गया तो यही बात कहने की थी की परशुराम जी की स्थितिया बदल गई अब वो स्वभाव पहले वाला नहीं रह जैसे वो क्रोध करते रहे युद्ध करते रहे राजाओं को मारते रहे अब वो स्थिति उनके परेशान की नहीं गई समय बीतने पर तो उनकी शक्ति का उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया तो ये कहते हैं कि अब तो हमें लगता है कि हमारा वैसा स्वभाव जैसा घोर स्वभाव हमारा था और जैसे हम निर्भय होकर के छतियों में श्रृंगार करते रहते थे अब वो हमसे करते नहीं बनता न चले न पर्दा चले इसके मे भय विधि इसके मैंने विधाता बाय अब इनको लगता है की विधाता बायो मैंने विधाता जब गलत फल देखित फल देने लगे तो कहते हैं कि जो हम चाहते वो तो है वो न हो तब कहते हैं विधाता बाय हैं मैंने विधाता हमारी विपरीत है बाय मैंने विपरीत होना तो परसुराम जी को लगता है कि विधाता विपरीत हो गए अब विधाता विपरीत नहीं हो गए विधाता आ गए अनुकूल लेकिन क्रोध व्यक्ति को वो भी लगता है की उल्टा हो गया अब परसुर नहीं करना है अब इनको वो समय आया की इनको तपस्या करनी चाहिए अपना जो मुनिवेश है जो विप्र वेश है जो विप्रता इनकी है उसके अनुकूल जो इनका धर्म है वही करने का समय आ गया इनको शांत होकर के एकांत स्थान में रहना चाहिए और अगर किसी व्यक्ति का क्रोध छूट जाए और शांत स्वभाव बन जाए तो उसे क्या समझना चाहिए कि विदाता हमारे विपरीत है वैसे थोड़ी सोचा है उसे समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है अब क्रोध खत्म हो गया शांत हो गया अब हमें भगवान का भजन दान करें उसका स्मरण करें ऐसा सोचना चाहिए हृदय तो कृपा तो करते नहीं थे लेकिन अब देखो बालक के ऊपर कृपा करनी पड़ रही है तो आज गया दुख दुसय सहावा तो कहते हैं कि आज हमें ये दया भी दुसय दुख सहन करा रही है दया दुख सहन करा रही है ऐसा नहीं है लेकिन इनको लगता है ऐसा की दया के कारण हमको दुख हो रहा है लेकिन जो इनको दुख जो हो रहा है वो क्रोध के कारण हो रहा है और अगर क्रोध के कारण से अगर ये लक्ष्मण जी को मार देते जैसे कि छतियों को राजाओं को मारते रहे तो उस प्रकार से मार देते तो क्रोध का काम अपना पूरा हो जाता क्रोध शांत हो जाता लेकिन क्रोध ये कर ही नहीं पा रहे हैं और क्रोध अपने स्थान पर बना हुआ है क्रोध को अपना भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए इनको दुख है इसीलिए ये क्लेश तो कारण है लेकिन ये समझ रहे की कृपा के कारण से दुख हो रहा है कृपा कभी दुख नहीं देती हुँ? कोई समझे कि कृपा दुख दे रही है इसके माने बुद्धि जो है उल्टी हो गई विदाता को उल्टा समझ रहा है विदाता उल्टा नहीं है इनकी बुद्धि सही उल्टी हो गई ये दया दुख जो दया जो है वो दुख नहीं देता इनको लग रहा है कि दया भी दुख देता है दया तो जो है व्यक्ति तो को शांत करने वाला है प्रसन्नता तो तो प्रदान करने वाला है इसलिए आज दया दुख दुसह सहावा क्रोधी स्वभाव के कारण उल्टा समझ आता है तो सुने सौमित्र बहसरण आवा तो सौमित्र तो लक्ष्मण जी ने जब ये सुना तो उन्होंने उनको भी हसी आई की देखो कैसी उल्टी उल्टी, उल्टी बातें कर रहे हैं तो हसी की बात यही देखो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्या क्या इनके मुंह से निकलता जा रहा है ध्यान नहीं देते ये क्या बोल रहे हैं और बेहस्रण आवा और उनको सुबझा कर मैंने ऊपर मुंह करके हंसे नहीं जैसे की कोई देख न पा मैंने छिपा करके मानो हंसे हसी तो आई लेकिन उसके बाद में फिर रहा नहीं गया उनसे फिर बोले क्योंकि उस समय कोई दूसरा बोला नहीं तो लक्ष्मण जी बोल दिए और क्या कहने लगे भाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला ये कृपा की वायु तो आपके मूर्त के अनुकूल ही है कि जैसे आपका जैसे आपका सुंदर स्वरूप है तैसे ही आपकी सुंदर कृपा है माना ये उपहास उल्टी बात ये कहते है की भाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला और बोलत बचन झंड हाँ? तो ऐसा कर रहे हैं कि परसुराम जी बोलते हैं तो उनके बोलने में कोई फूल झर रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं भा भाई कैसा शब्द तुम्हारी दया है और कितनी कृपा भाव है आपके हृदय में कि देखो बोलते हो तो आपकी वाणी से बिल्कुल फूल ऐसे झरते है माने व्यंग है सीधा सीधा साफ साफ व्यंग है परसुराम को तो भी समझ में आ रहा कोई मृद वचन तो बोल नहीं रहे ये फूल तो झरने वाली बात है नहीं लेकिन ये फूल झरने की बात कर रहे हैं इसके माने व्यंग हमारे ऊपर इसलिए जौ पैसे जरिए मन जाता क्या अगर कोई कृपा करने से भी किसी का शरीर जलता होता तो क्रोध भय भयुराग दिखाता तो क्रोधी व्यक्ति का शरीर कैसे रह व्यक्ति का शरीर तो रहता है ये कि क्रोध से शरीर जलता जरूर है लेकिन ऐसे नहीं जल जाता जैसे आग में कोई शरीर आग लगा ले तो साग पूरा शरीर जल, जल जाए क्रोध के कारण ऐसी शरीर भीतर भीतर जलता है हा? चिंता से भी शरीर जलता है हा? तो इसका उदाहरण दिया कि चिंता से शरीर कैसे जलता है कि जैसे तुषा में शरीर जल रहा हो हल्की आंच में में एक तो ऐसा है कि आगे लपट निकल रही है उसके बीच में कोई बैठ जाए तो धक धक करके जल जाए और एक ऐसा है जिसमे की उसकी धान की भूसी हो उसके बीच में बैठा हो कोई व्यक्ति और धान की भूसी सुलग रही हो तो कितनी जल्दी जलेगा उसको जलने में बहुत देर लगेगी ऐसी चिंता व्यक्ति को तुषा की तरह से जलाती है धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो व्यक्ति जलता रहता है इसलिए चिंता से बचना चाहिए नहीं तो वो भी व्यक्ति को जलाती है कि माने शरीर क्षण कर देती है बुद्धि क्षण कर देती व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विनष्ट कर देती है ऐसी क्रोध भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विनष्ट कर देता है वो भी उसको जलाता रहता धी है धीरे धीरे करके उसका जलता रहता है शरीर मन बुद्धि सब उसके दुर्बल होते चले जाते हैं तो कहते हैं कि क्रोध से होता है दया से ऐसे हो सकता उसके लिए उपहास के रूप में इस प्रकार से कह दिया कि अगर अगर किसी का कर दया में करने से दया करने से कृपा करने से भी किसी का शरीर जलने लगे तो फिर करने में क्या होगा टोध करने में उसकी क्या दशा होगी ऐसा पूछते मानो तो देख जनक हठ बालक येहून चाहत जामपुर गेहू फिर बोले परसुरहू परसाम जी कहते हैं जनक जी से की जनक जी देखिए देख जनक देखा जनंगी उनको संकेत कर दो हठ बालक के हूँ इस बालक को तुम मना करो हठ मनुष को रोक ऐसी बातें न करेगी नहीं चाहता जनपुर के हूँ ये ऐसी बातें करता है जनपुर जाना चाहता है मन मरना चाहता है ये, ये ज्यादा क्रोध हमको आ गया तो फिर हम इसको कहीं ऐसा होगा कि हम कहीं मार देंगे इसको तो बाद विनाशी हो चला करो कि दे तो देखने में छोटा है और है बड़ा छोटा मन बहुत दुष्ट स्वभाव का ये है इसको हमारे आँखों के सामने से आता मन माही लक्ष्मण जी ने जो है वो लक्ष्मण जी सिर्फ मन अब लक्ष्मण जी बोले नहीं अपने मन ही मन में। आगे जो कुछ कहते हैं अपने मन में नहीं कहते जैसे बोले, तो, नहीं, कतव अगर ले, तो कहीं कोई नहीं किसी को क्यों कहोगे हमारे आंखों से हटाओ सामने आंखों से देखो ही नहीं तो समय लोग आई नहीं आंखों के सामने कोई आंखों के सामने तभी तक है जब तक देखो उसको न देखो उस आंखे फेर लो आ बंद कर लो समझो क्या परशुराम तब राम प्रति बोले और क्रोध उसी बीच में फिर पर परशुराम जी जो वो भगवान की राम की तरफ अगर लक्ष्मण जी नहीं बोलते हैं तो परशुराम जी इसके माने हैं भगवान राम से भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे इसलिए लक्ष्मण जी उनको डाइवर्ट करते रहते हैं बार बार इतना इस प्रकार के बोलते हैं जिससे परशुराम जी भगवान राम से सीधे भिड़ पा लेकिन फिर अभी जहाँ लक्ष्मण जी शुभ रहे तब परशुराम जी राम से बोल पड़े परशुराम तब राम प्रति बोले उतिक्रोध अपने मन में बड़ा क्रोध ला करके भगवान नाम से भगवान नाम से क्रोध की बात क्या शंभ सरासन तो सठ कर हमारे प्रबोध शंकर जी का तो धनुष हमारे गुरु का धनुष तुमने तो तोड़ दिया और फिर अब हमको जो है प्रबोध करते हो शिक्षा देते चले हम तो शिक्षा देने चले हो और सठ उनके लिए संबोधन भगवान राम तो कहते नाथ और परशुराम जी उनको तो कहते सठ ये क्या बात है ये क्रोध का परिणाम है देखो जब क्रोध होगा तो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं ये भी नहीं मानते भगवान शंकर जी जिनकी आराधना पूजन ध्यान किया करते हैं वही भगवान राम है ये उनकी समझ नहीं आता इसलिए उनको सत्य बोल करके उनको उनके साथ कट वचन बोलते हैं और क्रोध उनको दिखाते हैं नान्याघुपति हृदय सुमदी सक्यम वादा चुनाखिलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे काोषि कुरान श्रीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम।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 re ra